आज सात अगस्त 2014 गुरुवार का दिवस है और हरियात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम शिवसूत्र पढ़ने के क्रम में अब शाक्तोपाय पढ़ रहे हैं शाक्तोपाय को हम जैसे पिछले तीन हफ्तों से शुरू कर चुके हैं और उसको बहुत अति संक्षेप में बता दूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था चित्तम मंत्र जिसमें हमें समझ में आ गया था कि यहां पर जो चित्त की बात हो रही है जो इंटरनल ऑपरेटर्स की बात हो रही है चित्त मन बुद्धि अहंकार वो हमारा वो चित्त है जो आणवोपाय के बाद उच्चतर स्तर को प्राप्त होने के बाद शाक्तोपाय की अरहता प्राप्त करके आया है आणवोपाय वो है जिसका सबसे नीचे है मंदिर पूजा कथा उपवास व्रत त्यौहार अनुष्ठान यज्ञ उसके बाद में अपने स्वयं के शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की बातें जैसे प्राणायाम ध्यान धारणा उसके बाद में इंटरनल आंतरिक प्राणायाम जिसमें जिसको हम आण उपाय जब आएगा जब पढ़ेंगे उसको इन सबको करने के बाद एक चित्त का वो स्तर आ जाता है जब वो सांसारिक इच्छाओं से शिथिलता से जुड़ा होता है दृढ़ता से जुड़ा हुआ है जब सांसारिकता शिथिल हो जाती है उस चित्त के साथ में तो वो चित्त अब तैयार है शाक्तोपाय के शाक्तोपाई के लिए तो जो चित्त शाक्तोपाई के लिए तैयार है वो चित्त अपनी चेतना का अनुसंधान कर सकता है इस मान्यता के साथ अब हम शाक्तोपाए का अध्ययन शुरू करते हैं ये चित्त उन प्रयोगों को करके आया है जितना मंदिर जाना था जा लिए जितने व्रत करना था कर लिए जितने उपवास करना था कर लिए जितने अनुष्ठान करना था यज्ञ करना था कर लिए और संसार को सिद्ध करने के लिए जितने प्रयोग करना था वैदिक कर्म सब कर लिए हमने और उन सब करने के बाद में अब हमारी खोज यानी हमने जितने प्राणायाम ध्यान धारणा थी वो भी कर ली आंतरिक प्राणायाम भी कर लिया अब हम अपनी को खोज पाए हैं कि मैं हूं ये शरीर मैं नहीं हूं मन बुद्धि अहंकार में नहीं हूं अब हमको उन मंदिर जाने का उपवास करने का तीर्थ जाने का शुद्ध नदियों में नहाने का जो फल है वो इस रूप में मिला है कि अब हमको अपने चित्त को पहचान मिल गई अब हम समझ गए हैं कि इसके इस चित्त के अंदर इस चित्त को भी ऊर्जा देने वाली एक शक्ति है जो प्राण है और उस प्राण को भी ऊर्जा देने वाली शक्ति है जो मेरी अपनी चेतना है जिसको मैं मैं के रूप में जानता तो इस चेतना को जब हम पकड़ते हैं इस चेतना को पहचानते हैं तो इसी का नाम है शाक्तोपाय तीनों उपाय का मूल भेद यह है कि हम बाहरी संसार का आसरा जब लेते हैं मंदिर का लें मस्जिद का लें गुरुद्वारे का लें चर्च का लें चाहे उपवास तीर्थ का लें चाहे शुद्ध नदियों में नहाने का लें तो जब हम बाहरी सहारा लेते हैं तो यह स्थिति हमारी आणवो उपाय की होती आणु का बेहतर स्तर तब होता है जब हम उस बाहरी सहारे को छोड़ के हम अपने शरीर का सहारा लेते हैं हालांकि फिर भी ये बाहरी सहारा है क्योंकि चेतना के बाहर स्थित है ये शरीर का सहारा इस शरीर के अंदर हम पर आंतरिक प्राणायाम करते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे पर आणु जब आएगा तो और इस सबके बाद हम पहचान जाते कि हमारी चेतना है और उस चेतना को जब हम पहचानते हैं तो वो जो चित्त उस चेतना को पहचानते हैं वो चित्त ही मंत्र है मंत्र वो नहीं है जो हम कहते हैं शिव हम में श्री कृष्ण शरणम मम क्योंकि इनको आप किसी को भी देख लो 25 साल तक रटने के बाद भी कुछ लाभ महसूस नहीं होता ना कोई जीवन में लाभ आता है ना कोई व्यवहार में लाभ आता है ना कोई आध्यात्मिकता का लाभ मिलता वास्तव में अगर आध्यात्मिकता का लाभ लेना है तो ये मंत्र प्रसाद या प्रणव के रूप में आपको महसूस होना चाहिए ये मंत्र प्रसाद या प्रणव के रूप में तब महसूस होंगे जब इसको जपने वाला चित्त सांसारिकता से विमुख जैसे गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा था अभी एक बहन ने कुछ दिनों पहले करीब मुश्किल से पंद्रह दिन पहले कि हमारा मन संसार में रमा हुआ है और आप कहते हो कि चित्त को शुद्ध करो हम कैसे करें हमारा मन तो ऐसा संसार में रमा हुआ है बच्चे का पेट भी दुखता है तो उससे ज्यादा हमारा दुखने लग जाता है बच्चे को एक आंसू आता है तो हमको दस आ जाते हैं। एक रुपया घूमता है तो हम हजार रुपए की हमारी सेहत बिगाड़ लेते हैं। कुल मिलाकर हम संसार में बुरी तरह से डूबे तो आप हमको रास्ता बताओ कि हम इस चित्तों को आप कैसे शुद्ध करें ताकि जिसमें चेतना प्रकाशित जिसे आप कहते हो तो, क्योंकि हमने तो कोई अनुभव किया नहीं कि चेतना प्रकाशित हो तो गुरुदेव ने कितना अच्छा सटीक जवाब दिया कि संसार से मोह को त्यागने की कोशिश मत करो चड़ में जितने पांव मारोगे तुम तो उतने उतना दसोगे संसार से मोह त्यागने की कोशिश करना मूर्खता है संसार से मोह त्यागी नहीं सकते तुम जितना कोशिश करोगे संसार का चिंतन करोगे तुम उतने मोह गिर जाओगे तो गुरुदेव का बड़ा सिंपल कथन था कि अपने लक्ष्य से मोह करो आपका लक्ष्य अगर शांव हो पाए हैं आप इतना नहीं समझ रहे हैं तो अपना चित्त समझो अपने आत्मा समझो इतना नहीं समझ में रहे हैं तो एक भगवान को समझो कि भगवान से प्रेम करो एक साधारण बिल्कुल अनपढ़ भी होगा तो वो इतना तो समझता है कि भाई भगवान इस संसार से और ऊपर अलग है तो ईश्वर से प्रेम करो आत्मा से प्रेम करो या अगर तुम समझदार हो तो अपने परम सत्य से प्रेम करो और उस प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता लाओ कि बाकी ये सब सूखे छिलकों की तरह अपने आप गिर जाएंगे जो आपका संसारिक मोह है अपने आप शिथिल होता चला जाएगा और जब यह शिथिल हो जाता है तो वही चित्त यह है जिसमें हम बात कर रहे हैं चित्तम मंत्र की अब यहां पर जब वो मंत्र जपता है कुछ भी तो वो मंत्र प्रासाद या प्रणव के रूप में महसूस होता है प्रासाद के रूप में वो अपनी प्रासाद मंत्र का नाम है सौ स में अव की मात्रा और विसर्ग अभी हम 12 खड़ी पढ़ेंगे मात्र का बोध संबोध सातवा सूत्र जब आएगा उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि सौ का क्या मतलब इसमें स क्या है अ क्या है अह क्या है तात्कालिक रूप से हम समझ लें कि यही प्रासाद मंत्र है इसका बहुत विस्तार से वर्णन हम पूरी बारह खड़ी पढ़ेंगे अस लेके क्षेत्रज्ञ तक की सारी बारह खड़ी पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा कि एक एक अक्षर का रहस्य एक एक शब्द का और अक्षर का क्या रहस्य है वो हमको आनंद से भर देगा हमको समझ में आ जाएगा ब्रह्मांड कैसा है फिलहाल हम समझ ले कि सौ मंत्र जो है वो प्रासाद मंत्र है हमारी चेतना सौ मंत्र से अपनी चेतना बाहर प्रसरित होती है अभी तक क्या होता है कि हम अपने आप को इस शरीर के रूप में जानते हैं। इसमें आग लगे मेरे को क्या करना इसको सुई भी नहीं लगना चाहिए। तुम मरो मेरे को क्या करना मेरे को सर्दी भी नहीं होना चाहिए मतलब मेरा अपना स्वार्थ इस शरीर तक सीमित है मेरे बाहर कुछ भी होता रहे सब सिंकल वो मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए यानी मैं यानी यह शरीर जब तक इस शरीर को मैं कहता हूं इसी का नाम है अहंकार मन बुद्धि अहंकार तीन है हमारे इंटरनल अपरेटर्स मन जो विकल्प रखता है ये करना वो करना ये करना कि नहीं करना वो जाना कि नहीं जाना वो खाना कि नहीं खाना बुद्धि जो निर्णय लेती है कि हां तुम जो कह रहे हो कि खाना नहीं खाना पर बुद्धि कहती नहीं खाना वो एक निर्णय ले लेती आज आश्रम में चलना कि नहीं चलना चलना कि नहीं चलना वो मन कहता है फिर कहता नहीं नहीं चलना ये बुद्धि कहती तो बुद्धि निश्चयात्मक होती वो एक आपको डिटर्मिनेशन देती कहते नहीं ऐसा करना क्योंकि इस बुद्धि में एक निश्चयात्मकता बनी और इस सबके बीच में एक अहंकार है जो हमारे शरीर तक सीमित है इसलिए हम इस शरीर को अपना और इस संसार को पराया मानते अनेक कुछ भी हो जाए कितना भी प्रिय हो जब दोनों की जान पे आ जाएगी तो हम अपनी जान बचा के भाग जाए इसका उपनिषद में भी उदाहरण है कि एक बंदरी अपने बच्चे को सिर पे रख के नदी पार करते और पानी बढ़ता चला बढ़ता चला बढ़ता चला उसको लगे कि अब मैं डूबने वाली हूं तो उस बच्चे को फेंक के तैर के बाहर निकल जाते उसका मोह क्षण समाप्त हो जाता है वो जानते हैं कि अब इस बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी इसलिए हमारी अहंता इस शरीर तक है। इस शरीर के बाहर तो इस शरीर से जो हमारी अहंता है इसी का नाम अहंकार है ये मन बुद्धि अहंकार है लेकिन ये जब शुद्ध हो जाता है तो शरीर से अहंता क्षीण हो जाती ढीली हो जाती पूरी तरह से खत्म नहीं होती लेकिन क्षीण हो जाती जैसा केले छिल का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है और एक वो अनानास का छिलका होता है जिसको निकालना बहुत कठिन हो जाता है वो चिपक जाता है तो हमारी अहंता पहले बहुत जकड़ी हुई होती है फिर धीमे धीमे क्षीण हो जाती है जिसको आसानी से अलग किया जा सकता तो ऐसा शुद्ध चित्र जिसमें अहंता धीमी हो गई है अहंकार धीमा हो गया है उस चित्र के साथ जब मंत्र का जोड़ होता है तो वो मंत्र कारगर होने लगता है वह हमारी चेतना को हमारे शरीर से बाहर फैलाने लगता है जो हमारा उद्देश्य पूरे विश्व में हमारी चेतना को फैलाना है कि मैं ये ब्रह्मांड हूं अहम ब्रह्मास्मी या शिवोहम में या हमारा हम ये हमारा टारगेट है जब हम यह समझ में आ जाए कि हमारी चेतना और विश्व चेतना एक है इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मेरे को अपनी चेतना को विश्व चेतना तक एक करना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है ये जो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मी श्री कृष्ण शरणम ममा जितने भी ढेर सारे मंत्र हैं अनगिनत मंत्र हैं ये सारे मंत्र इंस्ट्रूमेंट है जैसे एक बंदूक वो बंदूक हम कहते बंदूक रक्षा करे वो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते उसको भी लोग चुरा के ले जाएंगे ऐसे मंत्र तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं कर सकता जब तक इसको तुमको सही उपयोग करते नहीं आए अगर शुद्ध चित्त से इस मंत्र को जपते हुए प्रासाद के रूप में आप अपनी चेतना को बाहर प्रसरित करोगे तो यह मंत्र सार्थक है यही इस सूत्र का मतलब है चित्तम मंत्र है। शुद्ध चित्त के साथ में जो शुद्ध होके आया है गंगा जी में नहा के आया है सभी उपवास व्रत त्यौहार अनुष्ठान यज्ञ सब करके आया है अब इस चित्त के साथ में जब इस मंत्र को जपोगे और अपनी शुद्ध चेतना को प्रसरित होने दोगे तो ही वो मंत्र कारगर होता अन्यथा गुरु का दिया हुआ मंत्र भी कारगर तब तक नहीं होता है जब तक कि हम इसको अपने शुद्ध चित्त के साथ इसका जाप नहीं करते दूसरा सूत्र हमने अर्थाप पढ़ा था प्रयत्न साधक यानी प्रयत्न ही साधक को उच्चता की तरफ ले जाता है ये पहला मतलब था दो मतलब थे इसके पहला मतलब था कि प्रयत्न साधक को उच्चता की ओर ले जाता है दूसरा मतलब यह था कि प्रयत्न यानी कोई सा भी प्रयत्न चाहे मैं जैसे बोल रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं अब यह बोलना प्रयत्न से हो रहा है जो मैंने प्रयत्न किया उससे मेरे मुंह से कुछ आवाज निकल रही इसको वेखरीवाणी बोलते अब हम इसको साधेंगे प्रयत्न को साधेंगे साधने का मतलब होता है इसका अनुसंधान करेंगे इसको खोजेंगे ये पता लगाएंगे कि आवाज कैसी आ रही है मुंह में से अब हम इसका अनुसंधान करें तो मालूम पड़ता है कि जैसे मैंने बोला प तो मेरे होठों के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ और एक एकाएक मेरे होठ खुले और एक औष्ठव्य नाम का एक शब्द बाहर निकला एक अक्षर जिसको हम प बोलते हैं वो बाहर निकला लेकिन ऐसा होने के पीछे कुछ विशेष मांसपेशियों ने कारगर अपनी कुशलता दिखाई होठ ताकत से बंद हुए अंदर गले से हवा निकली उस प्रेशर डेवलप हुआ और एकाएक उसको रिलीज किया तो एक पर नाम का शब्द अब ये क्रिया मांसपेशियों ने करी इस मांसपेशियों को ये क्रिया की दक्षता किसने दी उसके पीछे स्नायु तंत्र है उस स्नायु तंत्र को आज्ञा किसने दी उसके पीछे हमारा मस्तिष्क है ब्रेन है इस ब्रेन को या बुद्धि के अधिष्ठान को प्रेरणा दी मन ने कि प बोलो और बुद्धि ने निर्णय लेके हां बोल के बताता हूं उसने बोला प तो ये उस क्रिया को घटना के पीछे मन है लेकिन अब इस मन को क्षमता किसने दी कि ऐसे प्रस्ताव रखे उसको पीछे प्राण है जिसने मन को चंचल बनाकर रखा है कोई भी चीज जो चंचल होती है मुर्दा नहीं हो सकती उसमें प्राण है उसमें चंचलता है चपलता है प्रस्ताव रखने की स्वातंत्र्य है यह ध्यान रखना कि हम शिव के छोटे संस्करण है हमें पूर्ण स्वातंत्र भले नहीं हो फिर भी इतना स्वातंत्र तो है कि चलो बैठे चलो खड़े हो जाएं, चलो ये बोले हम चुप रह जाएं, तो जो निर्णय लेने की क्षमता है ये हमारा स्वातंत्र है जिस स्वातंत्र की हम बात करते हो पूर्ण स्वातंत्र है उसको कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर उसके पास पूर्ण क्षमता है पूर्ण शक्ति प्रमुख ब्रह्मांड की शक्ति उसके पास सीमित है लेकिन हमारे पास सीमित क्षमता होते हुए भी एक स्वातंत्र है ताकि हम आपने मेरे को गाली दी मैं पलट के गाली दे सकता हूं लड़ाई कर सकता हूं शांति से हंस सकता हूं या उठ के चलने दे सकता हूं मेरी मर्जी क्योंकि मेरे पास स्वातंत्र्य है तो स्वातंत्र्य छोटे सीमा में है, लेकिन है यही कारण है कि चेतना के स्वातंत्र्य को विज्ञान में बड़ी देर से समझना ये बात विज्ञान को समझने में बहुत देर लगी कि चेतना का स्वातंत्र्य क्या है सब ये मान के चलते थे कि ये सब प्री डिसाइडेड है कि इसके बाद ये होगा इस ये यहां पर जाएगा इस फोर्स से लगेगा कैसा होगा लेकिन इस स्वतंत्र को कोई आसानी से नहीं समझ पाया तो जब हम मंत्र का जाप शुद्ध चित्त से करते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होता है लेकिन एक और तरीका है जिसको बोलते हैं प्रणव तरीके से प्रणव में वो बाहर जाता, जाता, जाता है भीतर आता है बाहर जाता है भीतर आता बाहर जाता बाहर जाता है तो उच्चता को प्राप्त होता है और जब वो टकरा के वापस आता है तो हमारा भीतरी संसार उच्चता को प्राप्त होता है हमारे भीतर उतना ही बड़ा संसार है जितना बाहर अगर बाहर रामलाल है तो हमारे अंदर भी रामलाल है बाहर आकाश है तो हमारे भीतर भी आकाश है बाहर चंद्र सूर्य तारे नक्षत्र हैं तो अंदर भी वो सब है और वो सब कहां छिपे हैं वो इस कुंडली ने में छिपा है हमारा भीतरी संसार इसमें छिपा है तो उसको बोलते हैं प्रणव मंत्र प्रणव चार के होते हैं उसको भी आगे अपन पढ़ेंगे चार तरह प्रणव एक वैदिक प्रणव होता है इसको ओम की तरह बोलते हैं एक शाक्त प्रणव होता है जिसको ह्रीम बोलते हैं और दो और प्रणव होते हैं वो अपन समय के साथ बताएंगे इस वक्त हमारे इस वर्ण में नहीं आ रहा है कि ह्रीम होता है एक क्लिम होता है ओम होता है एक और होता है चार प्रणव होते हैं जैसे शिव प्रणव अलग हो होते हैं शाक्त प्रणव अलग हो होते हैं और वैदिक प्रणव अलग हो होते हैं प्रणव हो का मतलब होता है एक सर्वोच्च शब्द जो अपने आप में समस्त सत्य को छिपा तो हम जब प्रयत्न को साधते हैं तो हम पीछे अनुसंधान करते करते करते अपनी चेतना पर पहुंच जाते हैं। उस प्राण को जब पहचान लेते हैं कि उस प्राण ने मन को चंचल बनाया तो उस प्राण को फिर सोचते हैं कि प्राण को अधिकार किसने दिया कि किसी भी चीज को जीवित कर दे ये प्राण क्या है क्या इसके पास कोई शक्ति है इसके पास प्राणना है ना जीवन देने की शक्ति है प्राणना होती है जीवन जीवनी शक्ति वो जीवन देने की शक्ति यह जिसमें प्रविष्ट हो जाए उसको जीवन दे देता यह शक्ति उसको चैतन्य से मिली है निश्चेत प्राण नहीं हो सकता जीवनी देने वाला चैतन्य ही हो सकता चेतन्य की परिभाषा हमने शुरू में पढ़ी थी चैतन्य महात्मा में जो औरों को चेतन करे वो चैतन्य है जैसे वो जिस चीज को एग्जिस्टेंस मैंने मूल एग्जिस्टेंस वो है जिसको एग्जिस्ट करे जैसे टेबल को एग्जिस्टेंस है इसका अस्तित्व है तो इसका अस्तित्व के पीछे जिसको मूल अस्तित्व बोलते हैं वो अस्तित्व शिव है या चैतन्य है जिसने इसको अस्तित्व में ला दिया है हर चीज का अस्तित्व तो है आपका अस्तित्व है तो उसके पीछे एक चैतन्य है जिसने आपके अस्तित्व को प्रकाशित किया तो ऐसे हम अनुसंधान करते करते अपने अस्तित्व के केंद्र में पहुंचे ये हमारा प्रयत्न साधक हमने दो चीज पड़ी अभी चित्तम मंत्र प्रयत्न साधक तीसरा सूत्र है विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम ये सूत्र ये बताता है? कि पाए में हम क्या कर रहे हैं अपनी चेतना को पहचानना और इसको ऊपर उठा के विश्व चेतना या सार्वभौम ईश्वर चेतना से एक करना अपनी चेतना को पहचानना और उसको विश्व चेतना से एक करना अपनी चेतना को पहचानने का प्रयोग अपने पिछली बार भी पढ़ा था कि ये शरीर में नहीं हूँ ये मन में नहीं हूँ ये बुद्धि में नहीं हूँ ये अहंकार में नहीं हूं फिर मैं क्या हूं क्या मैं प्राण हूं क्या मैं मन हूं क्या मैं बुद्धि हूं इन सारे प्रश्नों के छलनी के बाद में एक ही बात आती कि मेरे अंदर एक चेतना है मैं चेतन हूं एक स्वातंत्र है मुझे में। मैं मैं चैतन्य हूं और मुझे में एक स्वातंत्र है वही मेरी स्वरूपता है वही मेरी आत्मा है वही मेरा वास्तविक परिचय है और जो हम उस वास्तविक परिचय को पहचान जाते हैं तो उसके बाद ही हम शाक्त उपाय के लिए योग्य हो जाते तो इस चेतना को पहचानने के लिए ही मंदिर है इसी चेतना को पहचानने के लिए है पवित्र नदियों का स्नान है तीर्थाटन है सब कुछ इसी के लिए है क्योंकि हम जब तक इस ब्रह्मांड सबसे पहले अपने शरीर के बिलोंगिंग्स का अपने धन दौलत का अपने रिश्तेदारों का अपने प्रियजनों का मोह फिर उसके बाद अपने खुद के शरीर का मोह फिर अपने मन का बुद्धि का अहंकार इन सबको गलाते गलाते गलाते ये सारा आणु समाप्त होता है इसके बाद शुरू होता है शाक्तोपात जब हम अपनी चेतना को पहचाते अब इस चेतना को विश्व चेतना से एक करना है तो हम विद्या शरीर सत्ता विद्या मतलब पूर्ण ज्ञान वो ज्ञान जो हमको वास्तविकता का परिचय देता है या परम सत्य का परिचय करवाता है शरीर का मतलब होता है सार उसका क्या शरीर है उसका सार क्या है तो विद्या का सार क्या है सत्ता अस्तित्व इन्हें सत्य का सार है अस्तित्व एग्जिस्टेंस इज दी एग्जिस्टेंस इज दी अल्टीमेट नॉलेज हम देते हैं दे एग्जिस्टेंस आपका अस्तित्व आपका अस्तित्व इस दरी का अस्तित्व इस आसमान का अस्तित्व है मेरा अस्तित्व है जो कुछ भी है अस्तित्व में है उस अस्तित्व का ज्ञान उसकी समझ ही मंत्र रहस्य है यानी जो मंत्र मंत्र का मतलब होता है अपनी चेतना को विश्व चेतना से एक करना अपनी चेतना को पहचानना और उसको विश्व चेतना से एक कर देना वही मंत्र रहस्य है अन्यथा मंत्र का कोई बात मंत्र सिर्फ एक शब्द समूह है यहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने एक उदाहरण दिया था कि अगर आपकी गुरु में श्रद्धा है तो गुरु आपको क्षमता दे देता है कि उस मंत्र को आप चेतना से जोड़ लो और उसके उससे आपने आत्मा का विकास कर लो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मंत्र से उसका शरीर छीन जाता है उसका सार छीन जाता है उसके बाद मंत्र कैसे रह जाते हैं जैसे बिना रस का नींबू या बिना जल का बादल जिसका कोई उपयोग नहीं जिसमें सार खत्म हो गया अगर शक्कर और उसमें मिठास नहीं हो तो बोले क्या मतलब फिर क्या कांके डालू उपयोगी क्या है उसका बिना मिठास के शक्कर इसलिए मंत्र रहस्य है कि जब हम अपनी चेतना के साथ जोड़ के मंत्र को परम सत्य के दर्शन कर सके हम इस परम सत्य के दर्शन कैसे करना उसके लिए हमको अपनी आंतरिक संसार में झांकना पड़ेगा इस आंतरिक संसार में झांकने के पहले मंत्र साधने का मतलब ये होता है कि उसको चित्त के साथ आपका एक मैक कर ले, आपके चित्त के साथ एक हो गया जैसे आपको अच्छे से अच्छी बंदूक ला देना कोई खास मायना नहीं रखता जब तक कि आपको निशाना साधते नहीं आए तो मंत्र भी वैसे ही साधा जाता है जैसे बंदूक से सा निशाना साधा जाता है आपके पास तीर कमान है लेकिन आपको चलाते नहीं आए तो हो सकता है उल्टे आप खुद को इंजोर कर लो ऐसे ही मंत्र भी हैं ये साधन है ये आपके साध्य नहीं है ये साधन है इसके द्वारा आप अपनी कुछ इच्छित चीज को प्राप्त कर सकते हैं आपकी यहां पर इच्छित चीज सर्वोच्च चेतना है अपना वास्तविक स्वरूप है अपने रियल नेचर है आपका अंतरिम अंतिम सत्य क्या है उसको प्राप्त करना है यहां आपका उद्देश्य तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने भीतरी संसार में झांकते हैं जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति कुंडली शक्ति इंसान के शरीर के मूलाधार में एक सुषुप्त अवस्था में पड़ी होती है इसको आप ऐसे ठीक से समझ सकते हो कि आपके घर के स्टोर रूम में एक एटम बम रखा हुआ है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते उसमें इतनी शक्ति है कि पूरे गांव को उड़ा दे लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता आप उसके बारे में अनभिज्ञ हो आप उसको एक लोहे का टुकड़ा समझ रहे हो कि किसी काम का नहीं फालतू पड़ा हुआ है कचरा पड़ा है कोने मरेंद्र ऐसी हमारे भीतर जो संसार है उसमें कुंडलिनी के रूप में एक आंतरिक शक्ति छिपी है जिस शक्ति के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हर व्यक्ति के भीतर एक कुंडलिनी है और उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा है और उसमें उतनी शक्ति है जितनी पूरे ब्रह्मांड में है उस पूरी शक्ति उसके अंदर है, जितना बाहर है उतना भीतर है अब इस कुंडली शक्ति को योगी जागृत करता है इसको आप हट से नहीं जगा सकते जिद करो या खूब चिल्लाचोट करो या खूब सोचो कि हम मंत्र जाप करके उसको जगा देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता करके देख लिया अपने खूब कई बार मंदिर गए या करो व अपना कुछ असर नहीं हुआ कि ऐसा करो कि मेरे को कोई एक विशिष्ट अनुभव हुआ हो या मेरे को कोई पराचेतना का अनुभव हुआ कि विश्चेतना का अनुभव हुआ हो ऐसा कुछ हुआ नहीं तो कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी कितनी तरह की है और फिर किस तरह जागती है ये अपन दो बातें हैं समझते हैं कुंडलिनी तीन तरह की होती पहले का नाम है पराकुंडलिनी दूसरी है चित्तुंडलिनी और तीसरी है प्राण कुंडलिनी तीनों के बारे में अपन समझते हैं ये क्या है पराकुंडलिनी सर शरीर किसी को भी अनुभूत नहीं होती आप शरीर में रहते हुए पराकुंडलिनी का अनुभव नहीं कर सकते पराकुंडलिनी मात्र जो जीवन मुक्त है संसार से मोह से मुक्त है उसको मृत्यु के समय अनुभव होती है जब वो शरीर छोड़ने लगता है उस समय उसको पराकुंडलिनी का अनुभव होता है पराकुंडलिनी क्या है समझ लो पराकुंडलिनी का मतलब होता है शिव की संपूर्ण शक्ति और ये पराकुंडलिनी दो चीज है एक तिरोधान शक्ति है और एक रचनात्मक शक्ति दोनों उल्टी चीज होती है जैसे एक गहना है गहने को उदाहरण से अच्छा समझ में आएगी ये बात अग्नि में तपा के हम गहने को गला सकते हैं वापस सोने में ला सकते हैं और अग्नि में गर्म करके गला के वापस उसको नया गहना भी बना सकते हैं। तो अग्नि इसमें एक कारक है जिसके द्वारा हम सोने को गला के नए गहने में डाल सकते हैं। ये भी कुछ पराकुंडलिनी ऐसी है कि पराकुंडलिनी शिव ने जब ब्रह्मांड को बनाया तो अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में ढल दिया और खुद समाप्त तो हो गया शिव ने शिव को ढूंढो आप कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि शिव लेकिन हर तरफ जो कुछ दिखाई दे रहा है आपकी शिव दृष्टि हो सबको शिव दिखाई देगा अन्यथा आपको शिव कहीं भी दिखाई नहीं देगा तो पूरे ब्रह्मांड के लिए यह रचनात्मक शक्ति है पराकुंडलिनी पूरे ब्रह्मांड के लिए रचनात्मक शक्ति है पूरा ब्रह्मांड पराकुंडलिनी से निकलता है और शिव का अस्तित्व तो संसार में विलीन हो जाता है वो अपने आप को उस जगह पे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इस शिव को बोलते हैं अनुत्तर शिव जो ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया उसने पूरी तरह से ब्रह्मांड रूप और अब जो बच्चा मतलब जो शिव है वह ब्रह्मांड के रूप में ही है और उसका नाम है अनुत्तर शिव यह शक्ति बोलेंगे कि क्रिएटिव पावर है लेकिन साथ ही डिस्ट्रक्टिव पावर उसने शिव के स्वरूप की डिस्ट्रक्शन कर दी ना? शिव के स्वरूप का नाश कर दिया और ब्रह्मांड के स्वरूप का प्राकट्य कर दिया या ब्रह्मांड के स्वरूप को प्रकट कर दिया और शिव के स्वरूप को नष्ट कर दिया ठीक है अब जब महाप्रलय होता है तो सारा ब्रह्मांड सोख लिया जाता है इस पराकुंड में और उस समय शिव के वास्तविक स्वरूप का पुनर्गठन हो जाता है फिर से बन जाता है शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और ब्रह्मांड का नाश हो जाता है तो जब ब्रह्मांड का नाश होता है शिव का प्राकट्य होता है शिव का नाश होता है तो ब्रह्मांड का प्राकट्य हो जाता है तो शिव के स्वरूप और ब्रह्मांड के स्वरूप में इस प्रकार से तुलना चलती रहती है जैसे एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट जैसे घंटी चल घंटा चलता है पुराने जमाने में घंटी आती थी है ना वो बाई तरफ गया फिर दाई तरफ गया फिर बाई तरफ गया फिर दाई तरफ गया, गया। इसी तरह कैसे ब्रह्मांड शिव ब्रह्मांड शिव तो जब वो पूर्ण अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और सारा ब्रह्मांड उसमें एब्जॉर्व हो जाता है सोख लिया जाता है जैसे कि एक रुई के ऊपर एक बूंद डालो शही की तो एकदम सोख ली जाती इस तरीके से जब वो पूरी तरह से सोख लिया जाता है ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड उसमें सोख लिया जाता है उस कुंडलीने में तो उसको बोलते हैं माहेश्वर शिव उस समय शिव और कुंडलीने में कोई फर्क नहीं है उसकी शक्ति ही कुंडलिनी है तो उस कुंडलीने में जब पूरा ब्रह्मांड सोख लिया जाता है तो उसको बोलते हैं माहेश्वर शिव ये है पराकुंडली इसको पराविसर्ग भी बोलते विसर्ग हमने को मालूम है हालांकि इसको अपन फिर जब अपन वही पढ़ेंगे मात्रा का बहुत संबंध है समझेंगे पढ़ते हैं तो आखिर में स्वर आता है अह अ है शिव ह है शक्ति अह इसमें दो बिंदु होते हैं जो नीचे बिंदु है वो शक्ति है जो ऊपरी बिंदु है वह शिव है एक बिंदु डिस्ट्रक्शन है एक बिंदु कंस्ट्रक्शन है एक क्रिएशन है एक डिस्ट्रक्शन है एक नष्ट होने वाला बिंदु है जब नीचे का बिंदु नष्ट होता तो ऊपर का क्रिएट होता ऊपर का नष्ट तो क्रिएट होता दोनों बिंदु एक ब्रह्मांड है एक शिव है जो अह जो दो बिंदु बने है ना? इसलिए एक दृष्टि से तो ब्रह्मांड बन गया पर ब्रह्मांड क्या बन गया वो तो शिव ने ही अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में खड़ा कर दिया तो उस समय उसका जो वास्तविक स्वरूप नष्ट हो गया इसलिए उसको शिव के लिए तिरोधान है और ब्रह्मांड के लिए प्राकट्य है लेकिन जब वो एब्जॉर्व हो जाता है तो शिव के लिए प्राकट्य है और ब्रह्मांड के लिए तिरोधान है यानी ये एक प्रकार से इस प्रकार का खेल चलता रहता है कि ब्रह्मांड और शिव वो इस पराकुंडलिनी से ये खेल चालू होता है और इसी में चलता रहता है इसी से ब्रह्मांड प्राकट होता है उसी में ब्रह्मांड समा जाता है उसी में ब्रह्मांड प्रकट होता है उसी में ब्रह्मांड समा जाता है जिस वक्त ऐसा योगी अपना शरीर छोड़ता है तो उसको अपने शिव स्वरूप के दर्शन होते हैं शिव अपने आप को कैसा महसूस करता है वो उसको महसूस होता है उसको जितने इस ब्रह्मांड के बाहर और भी ब्रह्मांड हैं ऐसे बताते एक सौ अठारह भुवन है एक सौ जो योगियों को ध्यान में आए हैं कि इस प्रकार के और अलग अलग योगियों ने एक ही संख्या बताई कि एक योग ब्रह्मांड है जो आप निरपेक्ष रूप से जैसे कुछ भी नहीं सुन रखा लेकिन जब योग में ध्यान में जाता है तो उसको एक ब्रह्मांड मालूम पड़ता है कि ब्रह्मांड तो वो सारे 118 ब्रह्मांड उसको दिखाई देने लगते हैं मृत्यु अपना शरीर छोड़ते समय और यह विशालता का अनुभव कि यह सब कुछ सारा क्रिएशन मेरा अपना है यह मैं ही हुई मेरे सब अंग है यह पराकुंडलिनी का अनुभव है और यह होता है सिर्फ शरीर छोड़ शरीर के साथ यह अनुभव संभव नहीं है दूसरा है चितकुंडलिनी तीसरा है प्राण अब इन दो में से किसी एक तरह से आपकी कुंडलिनी का जागरण हो सकता लेकिन किस तरह से होगा चित्तुंडली का जागरण होगा हो हो या परा का जागरण होगा ये चित्त कुंडली का होगा या प्राण कुंडली का होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके संसार के प्रति मोह अब खत्म हो चुका है या नहीं अगर आपका संसार के प्रति मोह शांत हो गया तो चित्तुंडली का जागरण होगा आपका अभी भी संसार के प्रति मोह बाकी है कुछ भोगने की इच्छा अभी भी बाकी है कुछ सुख भोग अभी भी इच्छा में है कि नहीं यार ये चीज तो अभी चखीनी अपन ने ये खाने की इच्छा है तो उस परिस्थिति में प्राण कुंडलिनी का जागरण होगा तो आप कुंडलिनी जागरण का जब हम प्रयास करेंगे तो अब इन दो की बातें करेंगे जो परा कुंडलिनी जो पढ़ी मैंने परा तो वो शिव की शक्ति है जो ब्रह्मांड को बनाती है शिव को छिपा देती है और जब वो शिव के स्वरूप को बनाती तो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाट लेती और इस प्रकार से एक ऑसलेटरी मूवमेंट चलता रहता है इसी का नाम है वो नृत्य जो प्रसिद्ध है शिव का नटराज का नृत्य नटराज के नृत्य की यही परिभाषा है कि वो जब आंख खोलते हैं तो सब कुछ अपने में समा लेते हैं सब कुछ नष्ट कर देते हैं तांडव नृत्य करते हैं तो वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं और इसी नृत्य को हम एक नटराज के रूप में कई मूर्तियां देखी हमने नटराज की इसीलिए उसको नटराज बोलते हैं कि वो इस तरीके से नृत्य करता है संसार को कभी प्रकट करता है कभी छिपा लेता है प्रकट करता कभी छिपा लेता तो यह है परा या परा दूसरा है हमारा चितकुंडलिनी ये उन योगियों के अनुभव में आती है जो संसार के सुख भोग से विरक्त है उनको लगता है कि संसार में जो सुख है उससे कहीं महत्तर सुख के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं उसके बड़े सुख के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं इस छोटे से सुख में आप सार नहीं है ना मेरा मुहर है यह सब चीजें कब संभव है जब वास्तव में आपने सचमुच में मंदिर गए हो सचमुच में गंगा जी का स्नान किया हो सचमुच में अपने उपवास व्रत किए हो तभी यह संभव है क्योंकि वो जो हम करते हैं उसको स्टीरो टाइप मशीन मत कर लेते हैं कि आज 11 से बस खाना नहीं खाना एक टाइम शाम को खूब ठूस के खाएंगे बस वो ग्यारह से कर तो उससे आपके आड़वों पाए का फायदा आपको कुछ मिलता है उसके साथ अगर आप अपनी चेतना को पहचानो उस चेतना को पहचानने की कोशिश करो ऐसा कोशिश करो कि समझने की कि ब्रह्मांड का सत्य क्या है मेरे को जानना है वो तड़फ पैदा हो अंदर ईश्वर के प्रति जो अभी बात गुरु जी ने बताई थी कि उसके लिए जब तड़फ पैदा होगी तो बाकी उस तड़फ से सब कुछ धीरे धीरे छूट जाए बच्चे के प्रति मोह, हो संसार के प्रति इज्जत के प्रति मोह या हमारे धन दौलत के प्रति वो क्षीण हो जाएगा इतना क्षीण हो जाएगा कि एक हथौड़ी मारते हो सब अलग हो जाए एक चोट लगेगी शक्ति की वो सब कुछ अलग हो जाएगा तो वो हमारा वास्तविक आण उपाय का प्रयोग यहां पर आकर हम हमको कुंडली जागृत करने का प्रयास करते हैं है। जब हम शुद्ध चित्र से मन में इस प्रसन्नता और जबरदस्त इच्छा से कि मुझे आप अपने स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान चाहिए मैं क्या हूं मैं जानना चाहता हूँ शिव स्वरूपता क्या है शिव दृष्टि क्या है ये मेरे आप देखना जरूरी है उस समय हम ये कुंडली को उठाने की कोशिश करते हैं इसको जगाने की कोशिश करते हैं इसको जगाने के लिए हमको अपनी चेतना को उपयोग में लाना जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति है चेतना शिव है चेतना प्रेमी है कुंडलिनी प्रेमिका है दोनों एक दूसरे के पूरक है दोनों के बीच में प्रबल संबंध है शिव और पार्वती आपने अपनी चेतना के इस फुल्लिंग को अपनी मूलाधार जो आपकी बैठने की जगह है जो गुदोद्वार के और मुतवार के बीच वाला स्थान है उस जगह पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते और प्रबल केंद्रित करते हैं, इतनी प्रबलता से केंद्रित करते हैं कि उस क्षण उसके सिवा कुछ भी नहीं रह जाता आपका सारा ध्यान हो जाता आप अगर ऐसा करेंगे तो क्षण भर को लगेगा आपकी सांस रुक गई सांस लेने का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहेगा अपने इस प्रयोग को आप निश्चित करके देखिए जब आप करेंगे तो क्षणभर के लिए आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्षणभर के लिए आपको पूरे शरीर में एक कम कमाहट महसूस होने लगेगी ऐसा लगने लगा कि कोई एक प्रकाश की कि एक स्पंद की किरण अंदर से निकल के आपके पूरे शरीर को व्याप गई पूरे शरीर में व्याप्ति हो गई उसकी ये जब ये इसको शिव ही उठा सकते हैं उंडल को और कोई नहीं उठा सकता आप बाकी कुछ भी करा करो यह चेतना ही शिव है चैतन्यता या कॉन्शियसनेस ही शिव है और यह शक्ति इसको अगर उठाना है तो शिव ही इसको उठा सकते इसलिए हमको अपनी चेतना का स्फुल्लिंग उस शक्ति पर केंद्रित करना है जैसे ही वो शक्ति पर केंद्रित करते हैं तो उसमें एक कम कामााहट महसूस होती अब जैसे लक्ष्मण जी महाराज अपने प्रवचन बोलते हैं कि कब उठेगी कितना समय लेगी कहां तक उठेगी पूरी उड़ उठ जाएगी आधी उठ के वापस चली जाएगी यह आपके हाथ में नहीं है यह आपके डेडिकेशन पर आपके प्रबल निर्णय पर डिटर्मिनेशन पर विल पावर पर डिपेंड करता है दूसरा डिपेंड करता है कि आपका गुरु आपसे प्रसन्न है गुरु आपकी आंखों में झांक के आपको शक्ति दे सकता है जिसके द्वारा आप अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते जब चित कुकुंडलिनी जागती है तो जब स्फुल्लिंग डालते हैं हम इसको स्फुल्लिंग इस को बोलते नाद ये नाद आपके मूलाधार पर जाकर एक जैसे हम लाइटर का एक स्पार्क करते हैं ना ऐसा एक स्पार्क करता है जाके आपकी चेतना वहां जाकर एक स्पार्क करती है और जैसे स्पार्क क्षण भर में आता है और उसी क्षण ठंडा भी पड़ जाता है हम उसको फिर से स्पार्क करते कभी हम गैस जलाते कभी कभी एक बार में जलता तो लगातार जलाते ना, बार बार उसी तरीके से हमको अपने चेतना के स्फुल्लिंग को वहां डालना है अभी हम इतने सक्षम नहीं है कि उस चेतना को प्रबलता से एक साथ डाल सके इसलिए बार बार वो क्षीण होती है ध्यान देंगे हम उस जगह पर फिर ध्यान हमारा क्षीण हो जाता है फिर ध्यान देंगे फिर ध्यान क्षीण हो जाता है फिर ध्यान देंगे फिर ध्यान क्षीर्ण हो जाता है इस क्रिया को सतत और बार बार करो जब कुंडलिनी आवेशित होती है तो क्या होता है उस समय योगी की स्वास्थ्य शांत हो जाती है कॉगुलेट हो जाती है थम जाती है सांस थम जाती है और एक बिंदु के आसपास गोल गोल घूमती अब हम जब ध्यान वहां दे रहे हैं तो ध्यान कैसे देंगे श्वास को हम देखें कि श्वास हमारी यहां से चली नाक से टकराई अब अंदर गई अंदर जाते जाते सामान्यतः तो हम जो सांस लेते हैं वह हमारा अनुभव नाभि तक का होता है कि नाभि से वापस आ गए अब हमारा अनुभव होगा कि वह नाभी से बारह उंगल नीचे और नीचे जाती है और नीचे जाती है और जब यह आनंद शक्ति से आवेशित हो जाती है जब हमारी प्रबल इच्छा होती है कि हमको इस कुंडलिनी को जागरण करना है मेरे को परम सत्य के दर्शन करना है मेरे को अपनी चेतना को पहचानना, है ध्यान रखना शाक्तोपाय में हर सूत्र के अंदर हमको यह खोजना है कि हमको अपने चेतना को पहचानना और इसको विश्व चेतना से एक करना है इसके बिगार शाक्तोपाय का श्लोक नहीं हो सकता वो शाक्तोपाए में जो कुछ है वह यही है तो हमको अपनी चेतना को प्रबलता से वहां पे प्रविष्ट करना है और वहां पर प्रविष्ट के एक स्फुलिंग के मध्यम पड़ते नया स्फुलिंग डालना है जैसे ही वहां पर हमारी ध्यान कमजोर पड़ती है फिर से ध्यान डालना है उसमें तो ऐसा करते करते एक क्षण ऐसा आता है योगी को कि जिस क्षण उसकी सांस रुकने लगती है और एक बिंदु के आसपास मंडराने लगती है एक बिंदु का अनुभव होता है और उस बिंदु के आसपास वो सांस मंडराने लगती है वो भूल जाता है सांस लेना उस वक्त उसकी श्वास इतनी प्रबल गहराई से उसका एकाग्रता वहां पर हो जाती है कि श्वास लेना भी अब उसके लिए संभव नहीं है उस जगह पर एक रेंगने किसी महसूस थी क्रॉलिंग सेंसेशन महसूस होता है कि उस जगह पर कुछ रेंग रहा है और यह क्षण भर के लिए महसूस होता है उस रेंगते हुए सेंसेशन के साथ में आपकी जो सांस जो नीचे जाकर टकराई थी और वहीं पर गोल गोल घूम रही थी वो श्वास एकाएक प्रबलता से आपके वापस ऊपर चढ़ती है और उस जगह के ऊपर आपके नाभि केंद्र पर टकराती है नाभि केंद्र से ऊपर उठ के आपके हृदय केंद्र पर टकराती है हृदय केंद्र से टकरा के आपके कंठ केंद्र पर टकराती है कंठ केंद्र से टकरा के आपके भ्रूमध्य पर टकराती है, और भ्रूमध्य से जब आगे बढ़ती है तो आपके सहस्रार चक्र पर टकराती है और जब यह इस तरीके से पूरी उठखड़ी होती है तो उस समय योगी परम आनंद से भर जाता है अब इसकी पूर्ण जागरण और अधूरा जागरण भी होता है अधूरा जागरण में कई बार ऐसा क्रॉलिंग सेंसेशन हुआ अंदर घूमने का और उसके बाद में आप संसार में बाहर आ जाते तो आपका सारा ध्यान भंग हो जाता है कभी कभी क्षणभर के लिए कुंडली हिलने का महसूस होता है और फिर ध्यान भंग हो जाता है आप सतत प्रयास करो सतत प्रयास करो आप जानते कब लेकिन एक दिन यह जागरण हो जाएगा जब ये जागरण होता है तो कभी कभी नाविक चक्र तक आके फिर हम फिर संसार में आ जाते फिर भूल जाते है, हमारा ध्यान टूट जाता है इसमें हम आगे बढ़ते जा सकते हैं और जब ये सहस्रार चक्र पर चला जाता है चित चित्तुंडलिनी का यहां पर पहुंच जाना ये परम पुरुषार्थ हो गया इसमें दो चीजें होती है उस क्षण दो चीजें होती है एक तो योगी अपने असीम आनंद से भर जाता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ ब्लिस ऑफ लॉर्ड शिवा जो उसकी आनंद शक्ति है वो उस वक्त आप पे बरसने लगती है। आनंद शक्ति आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि लक्ष्मण जो महाराज जिन शब्दों में उसका व्यक्त किया उन्होंने कि इंसान को सर्वोत्तम आनंद का एक अनुभव होता है कल्पना होती कि सर्वोत्तम आनंद क्या हो सकता है इससे बढ़िया कोई आनंद नहीं उस आनंद से दस लाख गुना आनंद है आप उसके आनंद की सीमा ही नहीं आप कल्पना ही नहीं कर सकते उस आनंद की अने इंसान की कल्पना में जो सर्वोत्तम आनंद है उस आनंद से 10 लाख गुना आनंद है वन मिलियन टाइम्स बाकी के शारीरिक आनंद इससे 10 लाख गुना कमजोर है उस आनंद में एक और बात है कि इस आनंद की का ह्रास नहीं होता शारीरिक आनंद का पूरी तरह ह्रास हो जाता है उस आनंद का कोई ह्रास नहीं होता उसका कोई नाश नहीं होता वो आनंद जब ऊपर की तरफ यहां से निकलने लगता है तो संसार के सारे आनंद समझो आपके अपने हो जाते हैं और ये तो एक चीज हो गई आनंद इसी के साथ एक और चीज होती आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है अब इसमें कैसे होता है कि जैसे ही कुंडलिनी भ्रू मध्य तक आती है तो एकाएक एक योगी सांस क्षणभर के लिए बाहर निकालता है वापस नहीं लेता क्षणभर के लिए सांस बाहर निकालता है क्षणभर को उसकी आंखें खुलती है वो पूरा ब्रह्मांड उसको आनंद से भरा हुआ दिखाई देता है पूरा ब्रह्मांड उसको शिव के आनंद से दिखाई देता है। और फिर आंखें वापस बंद हो जाती है और जैसी आंखें बंद होती है उसको भीतरी ब्रह्मांड पूरा आनंद से भरा हुआ दिखाई है फिर क्षणभर को उसकी आंखें बाहर निकलती और फिर बाहरी ब्रह्मांड आनंद से भरा दिखाई देता है और फिर वो आंख बंद करता है उसको भीतर ब्रह्मांड भी आनंद से भरा हुआ दिखाई देता है इस तरह वो बाहर भीतर बाहर भीतर यात्रा करता है उसकी चेतना बाहर यात्रा करती है पूरे ब्रह्मांड की छोर तक होकर आती है और उसको फिर अपने भीतर घुस जाता है भीतर भी उसको वही ब्रह्मांड आनंद से भरा हुआ दिखाई देता है वो आनंद बढ़ते चला जाता है मतलब उस आनंद में कहीं कोई कमी होने का काम ही नहीं है। तो इसको बोलते क्रम मुद्रा इसको वास्तविक क्रम मुद्रा योगियों की भाषा में इसको बोलते हैं क्रम मुद्रा यह क्रम मुद्रा तक लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कब आओगे या आपके कई जन्मों के संस्कार वर्तमान जन्म की इच्छा प्रबलता प्रबलता से आपकी तड़फ और आपके गुरु की प्रसन्नता और आपकी अवेयरनेस खासतौर से सबसे ज्यादा इसमें कोई चीज है तो आपकी अवेयरनेस आपकी कितनी गहरी उसके प्रति लगाव है ना। तो बोले आप अगर नियमित करेंगे तो एक दिन में भी हो सकती है कुंडली जागरण या पूरा जन्म लग सकता है या कई जन्म भी लग सकते हैं निर्भर निर्भर करता है कि आपकी कितनी कमिटमेंट है उसके प्रति कितनी प्रबलता से प्रतिबद्धता है उस कुंडली को जागरण करने की ये उस योगी के लिए हो रहा है जिस योगी को कोई सांसारिक कामना नहीं उसको बस एक ही कामना है कि मेरे को परम सत्य का दर्शन हो जाए तो उसको परम सत्य के ऐसे दर्शन होते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर आनंद फैला हुआ दिखता है और अपने अंदर भी आनंद फैला होता खुद के सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं अगर इसमें अधूरा जागरण होता है तो कभी कभी सिर्फ मूलाधार पर हलचल होती है कभी नाभि तक हलचल होती है कभी हृदय चक्र तक हलचल होती है और उसके बाद में वो हलचल शांत हो जाती है आदमी बाहर आ जाते फिर उसको फिर से प्रयास करना पड़ता है ऐसे प्रयास करते करते किसी दिन उसका सर्वोत्तम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है जब उसको ब्रह्मरंध्र में भेद कर लेता जो सहस्रार चक्र बोलता है उस चक्र तक वो पहुंच जाता है यह है चित्त कुंडलिनी जो अभी अपने बात करी लेकिन यह चित्त कुंडलिनी सिर्फ उन योगियों को ही होती है जिसका संसार के प्रति मोह समाप्त हो चुका अब आपको क्या हमारा मोह समाप्त नहीं हो फिर भी हमको तो कुंडलिनी का अनुभव लेना है तो आपके लिए है फिर प्राण कुंडलिनी प्राण कुंडलिनी उन योगियों को होती है जो संसार से अभी जुड़े हुए हैं संसार का मोह उनका भी समाप्त नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो अपने स्वरूप का ज्ञान लेना चाहते हैं और अपनी इस शक्ति को जगाना चाहते हैं जागेगी प्राण कुंडली के रूप में या चित के भी आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है आपके प्रवृत्तियों के अनुकूल ही उसका जागरण होगा अब ये कैसे है प्राण कुंडली के रूप में कैसे जागती है जब आवेशित आनंद शक्ति से आवेश श्वास जब मूलाधार में टकराती है आप बार बार वैसी वही क्रिया वही है आप इस फुल्ली डालो उसको चेतना का बार बार और जैसी आवश्यक होती कुंडलिनी क्रॉलिंग सेंसेशन होता है जिसको बोलते हैं रेंगने जैसी अनुभव होगी उस जगह पर जहां पर आप ध्यान दे रहे हो एक ऐसा अनुभव होगा कि कुछ रेंग रहा है ना। यहां तक तो दोनों में एक कोई फर्क नहीं है इसके बाद लोग तेजी से पलट के ऊपर चढ़ती है और जैसी ऊपर चढ़ती है तो सबसे पहले मूलाधार में एक चक्र घूमता हुआ महसूस होगा इतना तेजी से घूमता महसूस होगा कि उसके घूमने की आवाज भी सुनाई देगी आप घूमने की आवाज सुनाई देगी जैसे मिक्सी चल रही हो इस टाइप से घूमता हुआ चक्र महसूस होगा मूलाधार में फिर क्या होगा कि उसके साथ में ऐसा लगने लगेगा कि एक शक्ति का बहाव ऊपर की तरफ हो रहा है और वो नाभी चक्र से टकराएगा अब नाभी चक्र भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लग जाएगा सीधे दिशा में अब आपको दो चक्कर घूमते हुए महसूस होंगे एक मूलाधार में और एक नाभि में अब दोनों चक्र एक साथ महसूस घूम रहे हैं अब उसके बाद में शक्ति फिर ऊपर चढ़ती है और आपके दोनों छातियों के बीच में हृदय क्षेत्र में पहुंचती यहां पर फिर एक चक्कर घूमना महसूस होगा वो भी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है और बहुत तेजी से घृणन कर रहा है और यह भी घूमता महसूस होगा अब उस समय आपको लगेगा तीन चक्कर घूम रहा है मूलाधार में एक नाभि चक्र घूम रहा है और एक मेरा हृदय चक्र घूम रहा है जब ये चक्र भी घूमना लगता है तेजी से तो कुंडलिनी फिर आगे बढ़ती है और यह किस जगह आती है? जिसको हम लोग मेडिकल में जुगुलर नौज बोलते हैं या इसको हम ये बोलते हैं कंठकूप ना ये ये जगह है ये हड्डी के ठीक ऊपर कंठकूप इस जगह के ऊपर एक चक्र होता है जिसको हम कंठ चक्र बोलते इसके कुछ योग वैदिक नाम अलग है जो पातंजल योग सूत्र में दिए मैं वो नाम कुछ अलग है लेकिन यहां पर हम उनको कंठ चक्री बोलते हैं। उस कंठ चक्र में घूर्णन होने लगता है तेजी से वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेजी से घूमने लगता है अब हमारे पास चार चक्र घूम रहे हैं मूलाधार नाभि चक्र दह चक्र और कंठ चक्र चारों चक्र घूमने लगते और इन चारों चक्रों को घूमने का अनुभव होता है और उसकी एनर्जी से जैसे वाइब्रेशन हो रहा है ना वाइब्रेशन होता है वो तेजी से घूम रहा है मशीन चल रही है इस तरीके और उसके आवाज भी सुनाई देती है आप उसके बाद में कंठ चक्र के बाद में भ्रूमध्य भ्रूमध्यक मतलब दोनों भावों के बीच में है ना इसको वैदिक लैंग्वेज में आज्ञा चक्र बोलते हैं यहां पर उसको भ्रूमध्य चक्र बोलते हैं तो ब्रुमध्य चक्र ये चक्र फिर ये भी चक्र ऐसे ऐसे घूमने लगता है तेजी से तो अब तौ. आपके पास पांच चक्र घूम रहे हैं मूलाधार पर घूम रहा है नाभी पर घूम रहा है हृदय पर घूम रहा है कंठ पर घूम रहा है चार और यह पांचवा चक्र यह भी घूमने लग जाता है पांच यहां तक यह मूमेंट वाली क्रिया समाप्त हो जाती है ये प्राण कुंडलिनी जागरण के अंदर और वो योगी असीम आनंद से भर जाता है जब उसका यहां का चक्र घूमना लगता है तो उसको योगी असीम आनंद से भर जाता है और उसको अपने सत्य स्वरूप के अपने आत्मा का अनुभव होने लग जाता है और उसका आनंद ये जागरण के अनुकूल महसूस होता है यह क्षेत्र के प्राण कुंडली जागती है प्राण कुंडली जागने के छह तरीके हैं नहीं। लेकिन यही प्राण कुंडलिनी आप योगी अपना ध्यान बाहर नहीं आने दे और लगातार उस समय में भी वो आत्मस्थ बना रहे और अपनी श्वास के ऊपर जो आनंद शक्ति का आवेश है उसको बनाए रखें तो उस समय वो आपके शस्त्रार को पार करके चित चितकुंडलिनी बन जाती जो पहली बार हमने पढ़ा चित चितकुंडलिनी वो इस प्राण कुंडलिनी को आप चित्तकुंडलिनी में बदल देता है और उसके बाद में उसको फिर Mind, भी भी hey जैसे ही वो इसको वो बाहर इससे बाहर आता है उसको फिर पूरे ब्रह्मांड के अंदर आनंद के दर्शन होने लगते हैं और उसके बाद में वही क्रिया होती है वो क्रम मुद्रा की जबकि उसको बाहर और भीतर बाहर और भीतर यात्रा करता बाहर भी आनंद भीतर भी, भी आनंद बाहर देखो तो भीतर से ज्यादा आनंद और भीतर जागता है तो बाहर से ज्यादा आनंद उसको यह नहीं समझ में आता कि यह आनंद ज्यादा है कि वो आनंद ज्यादा है उस आनंद में वो बेहद डूब जाता है वो आनंद उसको कभी ऐसा आनंद हो जिसको अनुभव कभी ने किया ही नहीं तो ऐसा नहीं लेकिन प्राण शक्ति के जागरण चित शक्ति का जागरण तो हमने बताया था कि सीधे सीधे ऊपर चढ़ती है और वो यहां से उसको परम सत्य का दर्शन करवा देती है लेकिन जब प्राण शक्ति का जागरण होता है चूंकि वो योगी सांसारिक इच्छाओं से अभी जुड़ा हुआ है अभी उसकी सांसारिक इच्छाएं कामनाएं समाप्त नहीं हुई इसलिए प्राण शक्ति का जागरण आपकी उन सांसारिक इच्छाओं के अनुकूल क्षेत्र से होता है सांसारिक भोग की इच्छा है लेकिन प्रबल इच्छा तो यह है कि मेरे को परम सत्य का दर्शन होना चेतना समझ में आना चेतन में आत्मा क्या है समझ में आना सब मेरे को शिव दृष्टि मिलना सब कुछ शिव की तरह मेरे को दिखाई देना सांसारिक इच्छाएं दबी छिपी हैं, छोड़ दूंगा लेकिन मेरे को यह उसके लिए मंत्र वेद होता है सबसे जो प्रबल भावना है सांसारिक इच्छाएं हैं है, लेकिन बहुत कमजोर है उसको सबसे पहली इच्छा है उसकी कि मेरे को परम सत्य का दर्शन शिव स्वरूपता के दर्शन, दर्शन हो मेरी वास्तविक आत्मा के दर्शन हो मेरे को मेरा अपना आत्म बोध हो जाए सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए उसको जब प्रबल इच्छा होती है तो उसको मंत्र वेद होता है इस मंत्र वेद में अहम मंत्र कारगर होता है मतलब कि मैं हूं अहम है ना मैं जब इस अहम के साथ कि मैं हूं वो श्वास को आवेश करता है और मूलाधार पर चोट करता है बार बार चोट करता है मूलाधार पर और उस श्वास के साथ आपका ध्यान भी वहां तक चला जाना चाहिए आप श्वास के ऊपर कहते अब यह ख्याल रखना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसे में कुंडलिनी क्यों जागृत हो रही है है ना हमने शाक्तोपाय को जब शुरू किया था जब आपने पढ़ा था कि भी दो घटनाओं के बीच में चेतना शुद्ध स्वरूप रहती है किन्हीं भी दो घटनाओं के बीच में जैसे मैंने चश्मा पहना और आप मैं किताब को ढूंढ रहा हूं तो चश्मे का नाश हो गया किताब की सृष्टि हो गई और उस समय उस जंक्शन में या उस संध्य काल में अगर मैं ध्यान केंद्रित करूं तो उस समय में हमारी शुद्ध चेतना पर ध्यान केंद्रित करूं इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक कंगन है गहना है सोने का उसको मैंने गला दिया और आप उस कंगन से हार बना दिया लेकिन इसका संध्या काल में ध्यान केंद्रित करूं तो क्या दिखेगा शुद्ध सोना उस समय न मेरे को कंगन दिखेगा न मेरे को हार दिखेगा मेरे को शुद्ध सोना दिखाई देगा इसलिए संधि काल वो है जहां पर कुछ भी मूल रूप में होता है अभी हमने पढ़ा महा रथानुसंधान मंत्र विद्यानुभव कि महान जो चेतना के महान समुद्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमको मंत्र वीर का अनुभव था मंत्र वीर क्या है सुप्रीम आई यानी मैं कौन हूं इसका अनुभव तो मंत्र वीर क्या है कि जैसे एक लहर निकली वापस समुद्र में समा गए एक लहर निकली वापस वो लहर समुद्र से अलग नहीं थी समुद्र का ही रूप थी अब लहर को एक नाम दे दिया आपने ये रामलाल है दूसरी लहर का नाम दे दिया कि भारत देश है तीसरी लहर का नाम दे दिया कि मेरे विचार हैं। चौथी लहर का नाम दे दिया कि शिव दर्शन है एक लहर का नाम दे दिया कि लाइट है बिजली है कुछ भी जितने नाम रूपात्मक संसार है जितने लोग हैं जितनी तरह की चट्टान है जितनी तरह के समुद्र है जितनी तरह के देश हैं जितनी तरह के लोग हैं सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र हैं जितनी तरह के ग्रह सब एक एक लहर हैं, जिनका अपना एक जीवन और वापस उसी चेतना में समा जाते हैं। जो जीवन देने वाली है उसका नाम है मात्र और जीवन जो वापस उस चेतना में समा देती है उसका नाम है मालिनी मात्रका उसको जीवन देती है वो जीवन मानव की तरह सत्तर अस्सी नब्बे साल का हो सकता है या एक मच्छर की तरह दो चार दिन का हो सकता है या एक चट्टान की तरह कुछ लाख बरस का हो सकता है या इस पृथ्वी की तरह कुछ अरब बरस का हो सकता है लेकिन ये जीवन है जो मातृका ने दिया है और मालिनी उसको फिर हर लेगी वापस उसको किस रूप में डाल देगी वापस उस महान चेतना के समुद्र में डाल देगी और फिर क्या बन जाएगा वापस वही महान चेतना जिस चेतना से वो बना है वो में जैसे पराकुंडली से जो कुछ बना उसी में समेट लिया जाता है और हमारी हर घटना हर विचार हर व्यक्ति हर कार्य एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं ये इसी तरह से एक लहर समाप्त तो होती है और उससे फिर दूसरी दूसरी लहर बनती है वो समाप्त होती है तीसरी लहर बनती है तो इन दो लहरों के बीच में जो पहला कार्य समाप्त तो हुआ दूसरा जन्म लिया दोनों के बीच में है क्या वही चेतना का समुद्र और हमको उसी पर ध्यान केंद्रित करना है अपने चेतना पर तो हमको दो वस्तुओं दो चीजों के बीच में ध्यान केंद्र इसलिए हमारी सांस अंदर ली सांस बाहर छोड़ी सांस अंदर ली सांस बाहर छोड़ी ये दो क्रियाएं हैं। विपरीत दिशा की क्रियाएं एक क्रिया है आपके शरीर के भीतर जाती हुई दूसरी क्रिया है शरीर के बाहर आती हुई इन दोनों क्रियाओं का केंद्र क्या है जब सांस अंदर पलटती है सांस अंदर गई और अंदर से पलट के बाहर वापस अंदर गई अंदर से पलट के बाहर हमारा ध्यान कहां करना है हमको सांस के पलटने के बिंदु पर अब सांस को हम कैसे पलटने देना है अब यहां से नहीं पलटने देना यहां से भी नहीं पलटने देना है उसको मूलाधार तक ले जाकर फिर वहां से पलटने देना है ना? तो उस जगह के ऊपर हमको चेतना का शुद्ध अनुभव हो सकता है क्यों? कि उस समय हमारी भीतरी सांस जिसको बोलते हैं प्रश्वास तो प्रश्वास का नाश हो रहा है और निश्वास की सृष्टि हो रही है इनहलेशन का नाश हो रहा है एक्जलेशन की शुरुआत हो रही है तो इनहलेशन और एग्जलेशन के बीच में क्या है इनहलेशन भी एक लहर है एक्जलेशन भी एक लहर है तो इनहलेशन और एक्जलेशन के बीच में क्या है शुद्ध चेतना तो जब हम अंदर लेने वाली सांस और बाहर छोड़ने वाली सांस के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे उस समय शुद्ध चेतना हमारी और हमको शुद्ध चेतना का स्फुल लेंगी इसमें डालना है जैसे ही हमारी शुद्ध चेतना इसका स्पर्श करेगी आनंद से भरी होती है शुद्ध चेतना हमेशा तो जैसे ही आनंद से भरी शुद्ध चेतना यहां पर स्पर्श करेगी तो उस स्पर्श से हमारी कुंडलिनी जो महान शक्ति है जो सर्वोच्च शक्ति है वो आवेशित हो जाती है और उसके बाद में वो ऊपर उठने लगती है तो जब हमारी प्रबलतम इच्छा आत्मकल्याण की आत्मबोध की सेल्फ सेल्फलाइजेशन की है तो मंत्र वेद होता है जिसके अंदर अहम मंत्र होता है इस अहम मंत्र के द्वारा हम श्वास को आनंद शक्ति से आवेशित कर मूलाधार तक ले जाते हैं और जहां पर कि कुंडलिनी शक्ति से स्पर्श के साथ वो जाग जाती और प्राण कुंडलिनी जागती दूसरी है नाद वेद कोई यह सोचता है कि भाई मेरे को तो सिर्फ सिर्फिलाइजेशन हो चाहे नहीं हो कम से कम मैं लोगों का कल्याण कर सकता कोई बीमार है तो उसको ठीक कर सकूं कोई रोता है उसको हंसा सकूं लोगों को परोपकार कर सकूं तो ऐसी जिसकी इच्छा होती है संसार से लगाव ये भी एक प्रकार का संसार से लगाव ही है तो ऐसे व्यक्ति के लिए नाद वेद होता है इसके अंदर जैसे ही वो आवेश श्वास उसकी स्पर्श करती है और जिस क्षण क्रॉलिंग सेंसेशन होता है उसको रेंगने का उसके बाद में ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसको इस बात का क्षमता मिलने लगती है उसको कि वो और का कल्याण कर सके तीसरा है बिंदु वेद इसमें जब श्वास अंदर स्पर्श करती है बाहर निकलती है ऊपर चढ़ती है तो एक आनंद के फुवारे की तरह चढ़ती है यह बताते हैं कि यह बिंदुवेद का आनंद शिव शुद्ध आत्मा शुद्ध आनंद शक्ति है इस आनंद को सहपाना ही मुश्किल है इतना परम आनंद है वो कि इस आनंद के आगे दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देता कुछ भी नहीं दिखाई देता वो बिल्कुल उस आनंद में शराब हो जाता है वो और लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि इस बिंदु वेद के लिए मैं अपने जीवन का कुछ भी देने को तैयार अगर ये मिलता हो तो इसके लिए मैं जीवन का सर्वस्त्र त्याग सकता हूं मेरा कोई भी जो कुछ भी क्योंकि वो आनंद बोले दुनिया का इस आनंद के पीछे कल्पना से परे है वो आनंद जिसको आनंद की इच्छा होती योगी को उसको यही होता उसको लगता है कि मेरे को शिव के आनंद शक्ति के दर्शन करना है वो उसी आनंद से शराबर होना उसको ये बिंदु। एक शाक्त वेद जो किसी विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहता है वो चाहता है कि मैं लोगों को बात मेरी बात समझा सकू लोगों को अपनी बात कह सकूं कहता तो तो तो है कि नहीं मेरे को तो यहां पर बहुत बड़ा नेता बन जाऊं या बहुत लोगों का बहुत बड़ बड़ा गुरु बन जाऊं इस तरह की जो इच्छा होती है कि लोगों को मैं अपनी बात कह सकूं समझा सकूं सब मेरी बात सुने समझें और मेरी और आकर्षित हो जाए तो उसको फिर शाक्त वेद होता है उसको उसकी जब कुंडलिनी जागती है तो उसकी उसको ऐसी शक्ति दे देती है कि वो सब लोगों को अपने ओर आकर्षित कर ले अपनी बात कह कैसे उसको थकान नहीं आती अगर वो पचास लेक्चर दे देगा यहां से वहां तक चुनाव सभा में जाके तो उसको थकान नहीं आएगी उसकी उसकी आंतरिक शक्ति जाग जाती है और उसको पूर्ण शक्तिशाली बना देती यह शास्त्रवेद होता है एक है भुजंग वेद जब वो मानता है कि कुंडलिनी शक्ति श्रत के रूप में होती है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में सर्फ ही मेरे अंदर की तरफ खड़ा हो गया वहां तो पूछ नीचे टिकी उसकी और सर्फ आके यहां से खुदकार मार रहा है इस तरह से और एक होता भ्रमरवेद जिसमें भौरे की तरह ऐसा लगता है कि भौरे की तरफ मूलाधार से यहां तक भौरे की तरफ भिन्नाती हुई एक शक्ति ऊपर चढ़ रही है यह उसको होती है जो किसी अपने शिष्यों को गुप्त दीक्षा देना चाहता है संसार में ऐसी इच्छा होती कि गुप्त दीक्षा दू तो इनके भेदों के थोड़े से विस्तार हम चूंकि आज समय आभा है अपने पास इसलिए खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन सबके अपन इनके थोड़ा सा विस्तार से और पढ़ेंगे कुंडली के अंदर पूरी मात्रा का छिपी है जो हम आप पढ़ेंगे बाद में आई से लेकर हद तक जो पूरी मात्रा का छिपी है वो सारी मात्रा का इसमें छिपी है चौदह भवन इसमें छिपे हैं सारे नक्षत्र चांद तारे सितारे समुद्र और पूरी पृथ्वी सब कुछ इसमें छिपी हुई है कुंडलिनी के अंदर और इसी से कुंडलिनी से शिव के की पांच शक्तियां इसी में से निकलती हैं, जिसके पांच शिर होते हैं कुंडली शक्ति तो उसके शिर शिव के पांच पंचमुखी शिव होते हैं जिसे इसमें ईशान तत्पुरुष वामदेव अघोर और सद्योजात इस प्रकार से पांच शिर होते हैं जो चित आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं इन पांच शक्तियों के द्वारा पांच शिर शिव के होते हैं वह पांचों इसे से निकलते सारी शक्तियां चित आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया सब इसी के अंदर छिप हुई हैं इसके आगे हमें एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर आपका गुरु आपको श्राप दे दे आपसे नाराज तो एक होता है पिशाच आवेश होता है जहां कुंडलिनी की साधना करने गए और आपके आवेश श्वास मूलाधार से टकराई तुरंत आपका ग्रुहमध्य चक्र घूमने लग जाते हैं ग्रहमद्र के बाद में फिर कंठ चक्र घूमने जाता है कंठ चक्र के बाद में आपका हृदय चक्र घूमने लगता है हृदय चक्र के बाद में अपना भीभि चक्र घूमता और आखिर में मूलाधार चक्र घूमता और होता कुछ भी नहीं उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं सब बजाय नीचे से ऊपर कुंडली उठने के ऊपर से नीचे आ जाती है उस समय आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता सारा काम उल्टा हो जाता है यह कब होता है जब आपका गुरु आपसे नाराज आपको शापित कर दे अन्यथा एक जो शिष्य जो अपने गुरु में पूरी आस्था रखता है इस विद्या के प्रति आस्था रखता है गंभीरता से इस बात को समझना चाहता है गंभीरता से आत्मबोध के लिए प्रेरित है उसको इस प्रकार का कुछ उसको पिशाचा आवेश बोलते हैं कि उल्टी दिशा में आवेश हो जाता है कि वो सबसे पहले यह घूमने लग जाता है उसका जबकि उसको सबसे आखिरी में घूमना है तो सबसे पहले घूमने लग जाता है वो चक्र तो प्राण कुंडलिनी के ये भिन्न भिन्न तरीके हैं जिससे ये आवेशित होती है ऊपर उठती है और जब आवेशित होती है तो व्यक्ति को एक बिंदु का दर्शन होता है सबसे उस बिंदु से चार पुंज निकलते हैं तीन पुंज ऐसे निकलते हैं और चौथा उसको तीनों को घेरे होता है पहला पुंज है प्रमात्र भाव दूसरा प्रमेय भाव तीसरा प्रमाण भाव और चौथा प्रमिति भाव अब इन इनको अपन फिर अगली बार समझेंगे कि चार पुंज क्या हैं इनका नाम है सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस कॉग्निटिव अवेयरनेस और डाइजेस्टिव अवेयरनेस ऐसे चार तरह के पुंज निकाय देते हैं। इन चारों पुंजों को भी अपन अगली बार पढ़ेंगे समझेंगे कि क्या हैं थोड़ा सा इनको भी और बेहतर विस्तार से समझेंगे और हम क्या अपने दैनिक जीवन में इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको भी अपन समझेंगे क्योंकि तो आज समय अपना पूरा हो रहा है इसलिए आज इतना ही